दूरदृष्टि hmm. विरोध और दूरदृष्टि विरोध दोनों पार्टी न्याय था सर्वस्व राजा था चेतना चेतन साधना धीना चेतन और अचेतन साधनों से प्राप्त होने वाला सर्वस्व सुखान सबका यह सुखानुभोग भोग इससे सुखान प्राप्त होता है साधनों के साधन कैसे चेतन और अचेतन साधन शरीर है, है मकान है वस्त्र तो है सब अचेतन साधन स्त्री पुत्र आदि नौकर चेतन चेतन और चेतन साधनों ऐसी प्राप्त होने वाला तक या सुखानुभव राज से युक्त होता है सुखानुभो किससे भी युक्त होता है ये सुख राज से युक्त होता है क्योंकि सुख में व्यक्ति का क्या होता है सुख के अंग्रेजी राग होता है सब तो का सुखान वो राज से जन्म होता है इतिकर इसलिए सत्र ऐसी ले लेना सुखान भोवे सत्य से क्या लेना है उसने सुखान वो काल बताया था ना पर सुखान वो को ले सकते हैं इसलिए तत्र का या सुखान भोवे इसलिए सुखान काम हो करने पर सुखान वो करने पर राज से जन्म कर्म संस्कार होता है कर्मा से या कर्म आ कर्म संस्कार इस प्रकार इसीकर इसलिए तत्रकार से विशेष सुख अनुभवे विशेष सुख का करने पर क्या विशेष सुख का विशेष सुख का अनुभव करने आरोप जन्म कर्म संस्कार होता है रात ऐसी जन कर्म संस्कार क्यों होता है क्योंकि विशेष सुख अनुभव में क्या रहता है विशेष सुख का अनुभव रात से युक्त है विशेष सुख का अनुभव इसलिए विशेष सुख का करने आरोप किस जन्म कर्म संस्कार होता है रात ऐसी जन्म कर्म संस्कार होता है अच्छा क्या था? और उसी प्रकार और उसी प्रकार है कभिए? वही सुखान वो करने पर है नहीं ना नहीं। और सुखान वो करने पर या सुखान वो काल में और सुखान वो करने पर या सुखान वो काल में दुख के साधनों से पेश करता है जब व्यक्ति सुख का अनुभव कर रहा है यदि कोई दुख देने की वस्तु कोई आ जाए कोई दुख देने वाला प्राणी आ जाए तो क्या होगा देश हो जाएगा ना और उसी प्रकार विशेष सुख का अनुभव करने पर क्या करने पर विशेष सुख का अनुभव करने पर दुख के साधनों से द्वेश करता है दुख के साधनों से द्वेष कब करता है विशेष सुख का अनुभव करने पर तो मुंह यही है न मतलब दुख के साधनों का निवारण करने में असमर्थ होने से दुख के साधनों का निवारण करने में असमर्थ होने से मुंह करता है मुँह मतलब अभिवेक हो जाएगा ना जब दुख के साधन का निवारण एक अर्जा पाएगा व्यक्ति तो मुँह से युक्त हो जाएगा मूड हो जाएगा ये कब की बात चल रही है अनुभव करने पर सब चल रहा है सुख तो का अनुभव करने पर द्वेष भी होता है मुंह भी होता है दोनों होता है ना इसी का कर्म तो इस प्रकार है और यहाँ भी तक को इस प्रकार विषय सुख अनुभव करने पर द्वेष और मुंह से जल्द भी कर्म संस्थान होता है कब अनुभव करने पर कर्म संस्कार द्वेष और मोह से भी जन्म होता है तो विषय सुख का अनुभव करने पर किससे किससे जन्म कर्म संस्कार हुए रात से जन्म द्वेश और मुंह ऐसी तो रात से जन्म कर्म संस्कार होने पर आगे क्या होगा रात और द्वेष से जन्म कर्म संस्कार होने पर आगे और मोह से जन्म कर्म संस्कार होने आरोप आगे और सुख दुख मोह यही तो बंधन का कारण है लोग करने पर भी और मोह से जन्म कर्म संस्कार होंगे तो क्या होगा सुख दुख और मोह होगा क्या करने पर होगा सुख कान वो करने पर ये सब परेशानियां खड़ी खड़ेगी ये सभी परेशानियां कब खड़ी है सुख कान मोह करने पर क्या है तो राघव देश और मोह के संस्कार होते हैं इन संस्कारों से आगे जन्म करके क्या होगा सुख नहीं क्या होगा रागर हाँ विशेष सुख काम करने पर जो कर्म संस्कार हो रहे हैं उन संस्कारों के आगे क्या होगा राग होगा और वेष मोह और राग रहते शांति होती है क्या हाँ कभी भी शांति नहीं होती है अब भी ये ध्यान देंगे आप तो अब देखना दुख कोई नहीं चाहता है सब व्यक्ति सुख चाहते हैं तो व्यक्ति जब जो व्यक्ति सुख को चाहते हैं जिस सांसारिक सुख को चाहते है उनसे भी समस्याएं खड़ी है तो जिस परिणाम में दुख होगा ना विषय सुख अनुभव काल में देखो योगी को तो सुख अनुभव के समय भी वो सुख नहीं मानता है उसको और अभी अविवेकी सुख को क्या मानता है सुख मानता है लेकिन परिणाम में वो क्या होगा तो परिणाम में तो सबको दुख होगा और योगी अनुभव काल में भी उसको दुख समझेगा यही अंतर है योगी अनुभव काल में क्या समझेगा कैसे अयोगी तो विषय सुख के अनुभव काल में उस सुख को सुखी समझता है और अयोगी क्या समझता है सुख को ने। ने। अयोगी। योगी हाँ विशेष सुख तो सुखी समझता है और योगी दुख समझता है कैसे जैसे कि आप मिठाई खाते हैं लेकिन बीस मिठाई आपको तो खिलाई जाए तो ने। ने। खाते समय आप क्या मानोगे जी बीस मिठाई खाते समय आप बीस मिन मिठाई खाते समय कोई सुख मानिएगा इसको मालूम हो गए नहीं खा सकता है ना अब जबरदस्ती खिलाए तो क्या मानोगे दुखी मानोगे ना तो उसी प्रकार से योगी क्या समझता है कि ये जो विषय सुख है ये तो परिणाम में दुख देगा ना इसलिए समझता है तो कि क्या है दुख मिश्री है इस कारण से योगी उसको क्या समझता है हाँ यही योगी उसको दुख समझता है तो परिणाम में अब देखिए अब राघत द्वेश और मुँह से संस्कार करते हैं ना और संस्कार ऐसी फिर क्या होगी राघत द्वेश और मुँह की भी स्र्ति होगी इतना अच्छा सुख मिला था वो नहीं मिलना है इस प्रकार रात की स्मृति होगी हमको इतना अच्छा सुख मिल रहा था उस पर बाधा पंचाई तो द्वेश का भी इस स्मृति आएगी है ना और इतना जब से हम उसका प्रतिकार नहीं कर सके सुख देने वाले का तो कैसी मन भी की स्थिति हो गई इस प्रकार मोह भी स्मृति आएगी तो क्या रागतन की स्मृतियाँ कोई अच्छी होती है क्या नहीं होती है ना विचार तो करके देखे तो स्मरण एक जितने विचार करके यदि स्मरण करे तो फिर किसका दुख का ही होता ज्यादा जीवन में यही है परिणाम तो क्या क्या तथा उत्तम और वैसा कहा है पर शिखाचार्य ने कहा है भूतानी अनुघत ना संभवती प्राणियों को पीड़ा पहुंचाए बिना भूटानी करते प्राणियों को अनुघत करते पीड़ा पहुँचाए बिना प्राणियों को पीड़ा पहुंचाए बिना तुम ना संभवती विषय सुख का भोग संभव प्राणियों को पीड़ा पहुँचाए बिना विशेष सुख का भोग संभव नहीं निश्चित है विशेष सुख का अनुभव करेंगे हम तो किसी न किसी प्राणी को अवश्य पीड़ा जो संचय होता होता है वो भी किसी को पीड़ा पहुँचा करके ही होता है सेवक को किसी को और एक आदमी आराम से बैठ कर खाता है कोई दुख रहता है निर्घन को तो भी सुख होता है तो प्राणियों को पीड़ा पहुंचाए बिना विशेष सुख का अनुभव संभव नहीं है इसलिए हिंसा अभ्यक्ति सारी कर्माते इस प्रकार इस प्रकार विशेष सुख का इस प्रकार विशेष सुख का अनुभव करने पर जुड़ गए ना विशेष सुख का अनुभव करने पर शरीर है न तो शरीर से होने वाला कर्म संस्कार क्या कहेंगे शरीर से होने वाला या, या शरीर और मन से होने वाला कर्म संस्कार हिंसा जन्य भी होता है इस प्रकार विशेष सुख का अनुभव करने पर शरीर और मन से होने वाला कर्म संस्कार हिंसा हिंसाजन भी होता है कितने जन होता है हिंसा जन कर्म संस्कार होता है तो हिंसा जन जो कर्म संस्कार होगा दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ये ही तो हिंसा है तो हिंसा जन कर्म संस्कार होगा तो परिणाम में क्या होगा और ज्यादा दुख होगा और ज्यादा दुख होगा सिर्फ में रहने वाले साधु संतों के प्रति स्थानीय निवासियों की श्रद्धा उठी आस्था उसका कारण यही है यहाँ तो खुद भंडारे खाए जा रहे हैं उनको बेचारों को रोटी भी खुद ऐसी गरीब होंगे उसकी सुमिल होगी वही बात नहीं नहीं तो यही है ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग दो बार माल खा रहे हैं या कितने लोग मिलती है यां तो तो नहीं गरीबों को ही कारण है प्राणियों तो को पीड़ा पहुंचाए ना संभव नहीं है यही है कारण यही है शीर्षों में रहने वाले कमला लोगों की श्रद्धा न होने का कारण यही है और कुछ बात नहीं, अपने तो तो बात नहीं तो का है अपने दुख की उनके दुख को भी यदि हम दुख समझने लगे तो ऐसी बात नहीं है जिस तरह का हम ले करेंगे विषय सुखमचा अविद्या इति विषय सुखमचा अविद्या इति और विषय सुख अविद्या है विषय सुख क्या है अविद्या है अविद्या का भ्रम विषय सुख एक प्रकार का अभ्यम है इति उत्तम ऐसा कहा गया कहा दो पंच hmm. इसी साधन पाँच उत्पाद के पंचम सूत्र में कहा गया क्या बोल रहा हूँ आप को सुख समझना क्या है अभी क्या है अभी क्या करते से रज्जु को सर्व समझना क्या है ब्रह्म सर्पत्व के अभाव वाले रज्जु सर्पत्व रहता है में सर्पत्व के अभाव वाले रज्जु को सर्व समझना क्या है ब्रह्म है उसी प्रकार दिशा सुख में सुख नहीं है और सुख के अभाव वाले सुखत्व के अभाव वाले विशेष सुख को सुख समझना क्या है अभी क्या उसमें उसने योगी समझता तो है ये तो वही विश्व मिश्रित मधुर पदार्थ की तरह वो उसको समझता है छोड़ देता है ऐसा अब ध्यान देंगे और जो तो विष्विश्रित मधुर पदार्थ को खाता है उसकी दुर्गति होती है तो दुख मिश्रित जो सांसारिक सुख है इनको घोने वाले की दुर्गति को सुनाई देती है दुर्गति नहीं है वैसे ही होना चाहिए योगी की बुद्धि की वजह से मिश्रित मधुर प्रदार्थ छोड़ा जाता है वैसे ये सांसारिक सुख हमको छोड़ देगा और वही पार्टी संसाई क्या विषय सुखम अभिज्ञा और विषय सुख अभिज्ञा है धर्म है ऐसा दुख आते आगे ध्यान देंगे सुख क्या है दुख क्या है तो बताते हैं हस्तकार या भोगेशु इंद्रिया नाम तृप्ते है उप शांति भोगेशु का है भोगों में या भोग भोगने में है ना भोगों में या भोग भोगने में भोगों में इंद्रियों की तृप्ति होने से भोगों में इंद्रियों की तृप्ति होने से या तृप्ति उप है न भोगेश इंद्रिया नाम तृप्ते हैं या उप भोग भोगने में इंद्रियों की जो तृप्ति होती है नहीं भोग भोगने में इंद्रियों की तृप्ति होने से जो उप होती है इंद्रियों की तृप्ति होने से जो उप होती है या उप शांति करते अचलता अचल्यंचलता का भाव किसकी चंचलता का भाव इंद्रियों की भोग भोगने के लिए इंद्रियों की चंचलता सरल बनी रहती है भोगने भोग भोगने के लिए इंद्रियों की संचलता चंचलता बनी रहती है जब भोग पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं ना तो इंद्रिया थक जाती हैं और थकने से क्या होता है चंचलता का अभाव संचलता का अभाव लगाएंगे कि भोग भोगने में इंद्रियों की तुप्ति होने से जो संचलता का अभाव होता है उप शांति कर रहे संचलता का अभाव किसकी चंचलता का अभाव तो इंद्रियों की चंचलता का जो अभाव होता है तब सुखम उसे शुभ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है सुख कहा जाता है तो यह सुख किसको प्राप्त होगा चंचल इंद्रिय वालों की इंद्रिय वाला ही उसको सुखमाने का अच्छा अब चंचल इंद्रिय वाला जिसे है जिसकी इंद्रिया समाहित है सुखानेगा समझी लग रही है वो बोलने में इंद्रियों की तृप्ति होने से जो इंद्रियों की चंचलता का अभाव है उसे सुख कहा जाता है या लौल्हाद अनु शांति तो वहाँ पर क्या था भोगने भोग में इंद्रियों की तृप्ति होने से तो का लौलियात न होने से है ना इंद्रियों की तृप्ति ना होने से इंद्रियों की तृप्ति हाँ का तो लोलुपता होने से या इंद्रियों की तृप्ति ना होने से या अनुप शांति वहाँ शांति था यहाँ क्या है अनुप मतलब इंद्रियों की चिंचलता वहाँ चिंचलता का अभाव था तो पर क्या होगा चंचलता तो इसका क्या होगा इंद्रियों की तृप्ति ना होने से जो इंद्रियों की चंचलता है तुखम तो वह सुख भोग भोगने में इंद्रियों की तृप्ति ना होने से इंद्रियों की जो क्या है चंचलता अमुख शांति का वो तद दुखम वह दुख है तो चंचलता इंद्रियों की चंचलता ही दुख है ये दुख किसको प्राप्त होगा चंचल चित्त वाले को है न और विशेष सुख भी किसे प्राप्त होगा चंचल किस्ट वाले को जो इंद्रियों चंचलता है वो तो अभाव हो जाएगा भोगने में तो सुख हो जाएगा आगे ध्यान देंगे लोग क्या सोचते हैं ना कि भोग भोगने से इंद्रिया हमारी जो है ना शांत हो जाएंगी भोग भोगने से सुख मिल जाएगा उसके लिए राष्ट्र राज्य हैं क्या इंद्रिया नाम क्या भोगा ऐसी इंद्रिया नाम वैशिक्षण कर तुम न और भोग के अभ्यास से या बार बार भोग भोगने ऐसी बार बार भोग भोगने ऐसी भोग की आकृति ऐसी या भोग के अभ्यास ऐसी Machina. इंद्रियों की कृष्णा का अभाव नहीं किया जा सकता है इन, इंद्रियों की कृष्णा का अभाव भोग भोगने से होगा जन्म जन्मांतर से भोग कोई भोगों कोई ही चले आ रहे हैं पर आजकल एक भी इंद्रियो इंद्रह नहीं हुआ तो वही कैसे हो जाएगा हरिओली में भोगी तो भोगता व्यक्ति भोगाभ्यास अर्थ है की भोग भोगने के अभ्यास से इंद्रिया नाम इंद्रियों की कृष्णा का अभाव नहीं किया जा सकता है, है की कारण है ये तो भोगाभ्यासम अनुनते राह कौशलानी नाम यथा भोगाभ्यासम कर भोग का अभ्यास क्योंकि भोग का अभ्यास भोग का क्यूँकी भोग का अभ्यास प्रति क्षण राग को बढ़ाता है भोग का अभ्यास अनु है ना अनु का तो प्रतिष्ठ क्योंकि भोग का अभ्यास प्रति क्षण राग को बढ़ाता है मतलब क्या है कि विशेष सुख भोगने के अभ्यास से विशेष सुख भोगने के अभ्यास से कृष्णा का भाव होता है कि उसमें और है, राग और बढ़ता है और राग बढ़ता है क्योंकि भोग के अभ्यास क्योंकि भोग का अभ्यास से, क्योंकि भोग का अभ्यास से प्रतिष्ण राग को बढ़ाता है क्या इंद्रियां नाम कौशलानी और इंद्रियों की कुशलता को बढ़ाता है मतलब और इंद्रियों की कुशलता को प्रतिक्षण बढ़ाता है अर्थात इंद्रियों तो इंद्रियों की भोग भोगने की कुशलता को प्रतिक्षण बढ़ाता है भोग भोगने से इंद्रियों की क्या है भोगने की कुशलता बढ़ जाती है तो पहले जितने भोग से तृप्ति होती है बाद में ज्यादा भोग बताती है व्यक्ति पीने लगता है तो और ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ती है ना वही बताते है की भोग का अभ्यास इंद्रियों की भोग भोगने की कुशलता को बढ़ा देता है तो फिर और ज्यादा भोग चाहिए अच्छा ये करते हैं इस प्रकार करते हैं उस कारण से करण ऐसी भोगस्त अनुगने का उपाय उपायण भोग भोगने का अभ्यास सुख का उपाय नहीं है वो भगवत में क्या है ये के प्रसंग में नहीं ही जा भोग भोगने से शांत नहीं होती है कामनाए शांत नहीं होती है जैसे अग्नि में भित्त डाला जाए भविष्य डाली जाए तो हरि और बढ़ जाती है तो ऐसे भोग भोगने से इंद्रियों की जो है ना भोग भोगने का सामर्थ और बढ़ जाती है, है। यह अति का बढ़िया उदाहरण है ना वृद्ध गए तो पुत्र की अग्न लेती ये भी बुद्धि नहीं आई गंतु बुद्धे हो गए लड़के भी अग्न हो गई है ऐसा है तो एक उदाहरण है सबकी स्थिति यही है प्राणी मातृ अरे देखिए, तो हमें ये सारा खलू आयम ये ये ना कर, सारा खलू आयम वृष्टिक विद वेता हा, साहा खलू आयम वृष्टिक विद वेता हा यु युवा आसी वितरण दक्षो यह सुखार्ती विश्वाल वासुदो महत रुख पर पंक्तिन बनना इति यह सुखार्ती सुखार्ती यह सुख चाहने वाला जो मनुष्य सुख चाहने वाला जो मनुष वासिता है जिसे वासना से ग्रस्त होकर जिसे वासना से ग्रस्त होकर सुखार्थी या सुख चाहने वाला जो मनुष्य विषय वासना से ग्रस्त होकर सुख चाहने वाला मनुष्य विषय वासना रहती है ना क्योंकि तो विषयों से सुख चाहता है सुख चाहने वाले जो मनुष्य द्वितयानुवासिता अर्थ है विषय वासना से ग्रस्त होकर सुख चाहने वाला जो मनुष्य विषय वासना से ग्रस्त होकर बड़े दुख सागर में डूब जाता है बड़े दुख सागर में या बड़े दुख रूप कीचड़ में डूब जाता है कह सकते दुख पंख ना हाँ दुख रूप पंख में डूब जाता है सुख आने वाला जो मनुष्य विषय वासना से युक्त होकर महान दुख रूप पंख में डूब जाता है निबंगना करके डूब जाता है पंख में डूबे दुख रूप पंख में डूब जाता है सह घनुम घनु अलंकार में है मानो वह यू लगा है ना आगे मानो वहाँ भयभीत होकर मानो वह बिच्छू के बीच ऐसी भयभी होकर के बिसेले सर्फ के द्वारा डस लिया गया होना बिच्छू के बीच ऐसी भयभीत होकर जो बिच्छू के बीच से डर जाए की बिच्छू हमको काट लेगा इस प्रकार बिच्छू के बीच से डरता है और फिर वो क्या है की सर्फ न डस ले तो उसको क्या दशा होगी तो वही दशा होती है, कि जो वाला जिसे वासना होता है उसकी वही दशा हो जाती है समझते शर्द के द्वारा डस लिया गया वो मतलब काटना है द्वारा डस लिया गया हो अ अब देखिए तो विषयों में सुख खोजने से यही होता है कि और ज्यादा पहले से भी ज्यादा दुख में आते हो जाता है लोगों को थोड़ा सा दुख तो सबको रहता ही है चलो हमें और सुख प्राप्त होगा सांसारिक विषयों से विषय का संचय करें और बाद में क्या होता है वो अनुभव करते हैं पहले से ज्यादा हो गए वही है वही हो है उसका हाल पहले तो कम प्रसन्न था दुख था प्रपंच का विस्तार कर लिया और ज्यादा दुख हो गया पहले देखना ऐसा परिणाम दुखता ये परिणाम दुख बता रहे हैं ना ये सुख भी परिणाम में दुख देता है क्योंकि विशेष सुख का अनु करने पर कर राग से संस्कार होते हैं द्वेश होते, होते हैं उन संस्कारों के कारण आगे क्या होगा रागव देश मोह की स्मृति होगी और राघव देश मोह का और अनुरूप होगा आगे जाकर तो परिणाम में दुख होगा ना विशेष परिणाम में क्या देता? दुख ये परिणाम दुख बताया गया ऐसा परिणाम दुखता यहाँ योग वार्षिक व्याख्या में दुखा नाम समूह दुखता ऐसा किया है जैसे जना नाम समूह जनता लघु आया है ना ग्राम जन बंधु ग्राम का जना नाम समूहा जनता बंधु नाम समूह बंधुता वैसे विज्ञान मित्र ने दुखान समूह दुखता किया है तो परिणाम दुख का परिणाम दुख समूह परिणाम दुख का समूह तो परिणाम में दुख परिणाम में दुख कौन देता है सुख इस प्रकार परिणाम परिणाम दुख का समूह या परिणाम दुख तो परिणाम दुख क्या है तो बताते हैं प्रतिकूल परिणाम दुख परिणाम दुख क्या दो परिणाम प्रतिकूल दुख वह है जो सुख अवस्था में भी योगी को ही क्लेश देता है योगी नोगी को ही परिणाम दुख जो है योगी को ही क्लेश देगा कब सुख सुख अवस्था में मतलब सुख अवस्था में मतलब विशेष सुख की अवस्था में विशेष सुख के नहीं। किसको उपलेष देगा योगी, योगी को ही क्लेष देगा और अयोगी को उपलेष देगा अयोगी को केवल परिणाम में दुख होगा और तो उस समय भी भोग काल में भी वो दुख समझेगा तृप्ति होगी उसकी वो तो तृप्ति मानेगा तृप्ति होने से जो चंचलता का होगा उसे सुख मानेगा योगी समझता है इसमें सुख कुछ नहीं है चंचल व्यक्तियों की जो इंद्रिया शांत हो जाती है भोकते समय उसको वही सुख समझ लेता है तो सुख है नहीं इंद्रियों की चंचलता का अभाव को वो भ्रम से सुख समझ लेता है ऐसा पंखी लग जाएगी कि ये परिणाम दुखवा है एक प्रतिकूल परिणाम दुखवा है जो विशेष सुख के अनुभव काल में भी सुख की अवस्था में भी या विशेष सुख के अनुभव काल में भी योगिना में योगी को ही लेता है योगी उसको समझ रहा है कि की मधुर पदार्थ है ना तो परिणाम में मारक होगा कि नहीं होगा मारक बनता है ना तो योगी समझ रहा है की आगे देखेंगे अखिल का साफ दुखता और साफ दुखता क्या है यहाँ भी दुखा दुख राम सब हुआ दुखता की परिणाम साफ दुख क्या है साफ दुख क्या है तो उसको बताते हैं ृद्धा चेतना चेतन साधना पापांग हुआ इति। चेतन और चेतन साधनों से प्राप्त होने वाला सर्वत से तापान हुआ सभी प्राणियों को ताप का भी हो ताप का मतलब संताप संताप समझते है क्ले संताप मतलब क्लेश जैसे सुख प्राप्त होता है वैसे संताप भी प्राप्त होता है क्लेस प्राप्त होता है तो ऐसा लगाएगा चेतन और चेतन साधनों के द्वारा प्राप्त होने वाला सबका यह क्लेशान सबका यह हो या संताप का अनुभव क्लेश के अनुभव से क्या होगा सुख होगा कि राग होगा की द्वेष होगा तो ये यह द्वेशान द्वेश्वत होता है चेतना चेतन और अचेतन साधनों से प्राप्त होने वाला सबका यहाँ काफा अनुभव या क्लेश का अनुभव संताप का पे तो करता है द्वेष ऐसी युक्त होता है अच्छा इसी तथा इस प्रकार पत्र कर से अस्थित्व कर्मार ये ध्यान दो आप ये ताप दुख चल रहा है नाप ना। दुख ही अच्छा ताप दुख को आगे बताएंगे पर संक्षेप में ऐसा देखना सुखा दो काल में भी कभी लगता है अभी इससे ज्यादा सुख होना चाहिए अधिक मधुर पदार्थ खाने वाला व्यक्ति को मधुर पदार्थ लिया तो आया क्या सोचता है और मीठा होना चाहिए खाते तुम्हें लगता है ना थोड़ा और मीठा और अच्छा रहेगा ज्यादा मिर्ची खाने वाला सोचता है अभी और मिर्ची और, और अच्छा रहेगा खाते तुम्हें सोचता है तो भी क्या एक प्रकार का ये <laughs> ये भी प्रकार का क्या है ये ताप दुख समझ लेना की थोड़ा सा संताप जी उसको प्लेट ही बना हुआ है अच्छा तो लग रहा है मिठाई खाने में तो थोड़ा क्रेस है कि जितना चाहिए उतना नहीं है वो क्रेस मान रहा है तो इस तरह भी ताप अनुभव हो सकते है चेतन और अचेतन साधनों से प्राप्त होने वाला सभी श्रणियों का या ताप अनुभव द्वेश होता है इसी कर इस प्रकार से ले लेने ले में ले यहाँ पर ताप वो करते समय क्या पमान वो करते समय अथवा विशेष सुख का अनु करते समय भी जुड़ा जा सकता है क्योंकि विशेष सुख काम वो करते समय ही ये सब समस्याएं आ जाती है नापमान वो करते समय या विशेष सुख काम वो करते समय जोड़ सकते हैं कि विशेष सुख का अनुभव करने में ही समस्याएं आती हैं इस प्रकार विशेष सुख का अनुभव करते करने पर विशेष सुख का अनुभव करने पर जन्य कर्म संस्कार होता है जन्म होता है देश पैजन कर्म संस्कार होता है तो ग्ञेणा तो ग्ञेणा तो ग्ञेणा तो So, हा, देख, देख देख में। तो हाँ देख देखो जितना मीठा चाहिए उतना मीठा दिन दे कर्म संस्कार होता है सुख साधना तो का प्रार्थना को, के को वाला, माना का वाला, चाहने वाला मनुष्य सुख के व्यक्ति सुख चाहता है तो सुख से मिलता है सुख के साधनों से इसलिए सुख के साधनों को मनुष्य चाहता है सुख के साधनों को चाहने वाला प्रार्थना माना का इच्छा करने वाला कहने वाला और सुख के साधनों को चाहने वाला मनुष्य काय वाचा और मन ए, मन है मनसा वाचा और कर्मणा चेष्टा करता है और सुख के साधनों को चाहने वाला प्राणी मन से वाणी से और काय से क्या करता है चेष्टा करता है काय मनसा वाचा क्या काय मनसा वाचा कायन पर स्पन्न की मन से वाणी से और कर्म से चेष्टा करता है किसकी चेष्टा करता है सुख के साधनों की सुख के साधनों को व्यक्ति अर्पित करता है सुख के लिए जिंदगी में यही तो करता रहता है करते हैं क्या सुख के करने में जीवन चला जाता है सुख मिलता ही नहीं, नहीं उसको कोई अच्छी बिस्तर पर आदमी सो जाता है नींद आ जाती है कोई रात भर बिस्तर ही बिछाता रहे भैया सबिया ठीक नहीं बिछाए बिस्तर ठीक नहीं बिछाए खाद ठीक नहीं कर है सिगड़न हो गई ये हो गए बिछाते बिछाते रात बिछ गया तो सो पाएगा तो इस के साधनों कोई इकट्ठा करते करते पूरी जिंदगी जीत जाती है और मृत्यु तो मान उसका जाता हो जाता है ने ने तो है हो है हो तो आगे करता तथा होने से परम अनुग्रहणा क्या वैसा होने से परम अनुग्रहणा करते दूसरे पर अनुग्रह करता है दूसरे पर कौन जो अपने मित्र हैं जो सुख के साधन को प्रदान करने वाले हैं उन पर अनुग्रह करता है वो ऐसा होने से दूसरे पर अनुग्रह करता है किसपे अनुग्रह करेगा जो सुख के साधन देंगे और जो नहीं देंगे या देने में सुख के साधन को प्राप्त करने में बाधा करेंगे उनसे क्या करेगा हाँ दूसरे पर अनुग्रह करता है क्या उपजन और पीड़ित करता है पीड़ा भी पहुँचाता है न ऐसा होने पर दूसरे पर अनुग्रह करता है और दूसरे को पीड़ा पहुँचाता है क्या परम ना फिर क्या परम कहती दूसरे पर अनुग्रह करता है और दूसरे को पीड़ा करता है तो अनुग्रह करने से भी क्या है? धर्म के संस्कार पड़ेंगे और पीड़ा करने से अधर्म के आगे संस्कार आगे। करेंगे होंगे ना? इस प्रकार पर अनुग्रह पीड़ा भ्याम इस प्रकार दूसरे का अनुग्रह करने से और पीड़ा पहुँचाने ऐसी इस प्रकार पर से और पर पीड़ा से धर्मा धर्म उप चुनौती धर्म और धर्म का संचय करता है इस प्रकार परानुग्रह और पर पीड़ा से धर्म और धर्म का संचय करता है है ना तो धर्म का संचय करना, जैसे अधर्म दुख देता है वैसे धर्म भी दुख देता है। धर्म क्या है देखो अधर्म से बंधन होता है, से होता है। धर्म से भी बंधन होता है और धर्म से जो सुख प्राप्त होगा वो वास्तव में सुख है क्या वो भी वास्तव में सुख नहीं है और क्या है की जो दुख प्रत्येक प्राणी दुख को छोड़ना चाहता है और अविवेकी मनुष्य कभी सुख को छोड़ना चाहता है क्या सुख तो और अच्छा प्रत्येक प्राणी दुख को छोड़ना चाहता है और अविवेकी मनुष्य सुख को छोड़ना चाहता है क्या और सुख किसका फल है धर्म का किसका फल है हाँ तो नहीं छोड़ना चाहता है तो इस प्रकार जो है वो सुख क्या है और ज्यादा बंधन कारक बन जाता है रात करा कर है ना रात से तो दोनों ही बंधन कारक है सा कर्माशया लोहात मुहत क्या भूवा इसी ऐसा ताप दुखता कर्म आशया हुआ कर्म संस्कार वहा कर्म संस्कार जो आया ना अनुग्रह और पीड़ा कर्म पहुंचाने से धर्मा धर्म होगा ना हुआ हाँ। धर्मा धर्म नूप कर्म संस्कार और ये कर्म स... देखो द्वेष कर्म संस्कार भी ले लेना आया था ना द्वेष जा कर्म तो कर्माशया कर्माशया से द्वेष जन कर्म संस्कार और ये धर्मा धर्म रूप कर्म संस्कार सब ले लेना है नम संस्कार लोभा लोगों से सुख के साधन में लोभ रहता है और सुख के साधन को प्राप्त करने में असमर्थ होने से क्या है मुंह हो जाता है हुआ करो संस्कार लोग और मोह से होता है इस ऐसा यहाँ साफ दुख कहा जाता है यह क्या होता है सात दुख कहा जाता है ये संेश से होने वाला दुख संताप से होने वाला दुख कहा जाता है तो परिणाम दुख हो गया सात दुख हो गया पुनः संस्कार दुख का क्या यहाँ भी दुखानंद सुनूगा दुख का पुनः संसार दुख क्या है तो उसको बताते हैं दुखान तो सुख संस्कार आते सुख के अनुभव से सुख के संस्कार होते हैं आशा का तो संस्कार होता है ना संस्कार या तो संस्कारा संस्कार के अनुभव से सुख के संस्कार होते हैं तथा दुख के अनुभव से सुख के अनुभव से सुख के संस्कार होते हैं और दुखानुभवास्कार दुख आते हैं और दुख के अनुभव से भी अपील आगे सुख के अनुभव से सुख के संस्कार होते हैं तथा दुख के अनुभव से भी सुख के दुख के संस्कार होते हैं है। अपील इसलिए लगाया है कि सुखान वो भी दुख से युक्त होता है ना चलो कोई असुविधा हो तो कल पूछिए सुख के अनुभव से सुख के संस्कार होते हैं तथा दुख के अनुभव से भी दुख के संस्कार होते हैं तो अब ध्यान देंगे तो जो सुख के संस्कार होंगे तो राज होंगे ना तो उसकी स्मृति से क्या होगा रात और राष्ट्र वो से दुख के संस्कार होंगे होंगे तो किसकी स्मृति आएगी आएगी ये दुख हो गया है ना या नम कर्म्यो विपासी अनुभूलिने इस प्रकार कर्म का फल कर्म का फल जाती आयु और भोग होता है ना या ऐसा लगाना एवं कर्म अभ्यास सुखे वे विपासी अनुभूलिने कर्म अभ्यास कर्म का फल सुख अथवा दुख का अनुभव करने पर कर्म का फल सुख अथवा दुख का अनुभव करने पर पुनः कर्म संस्कार का समूह होता है पुनः कर्म संस्कार का कर्म का फल सुख अथवा दुख का अनुभव करने पर पुनः कर्म संस्कार का समूह होता है तो संस्कार तो चलते रहते हैं संस्कार के कारण क्या होती है सुख ढूंढने की प्रवृत्ति होती है और दुख ऐसी बचने की प्रवृत्ति होती है संसार चक्र चलता रहता है दुख तो रूप का कार्य करते रहता इन अनादिख स्रोतों वि योग प्रतिकूलात्मक उन्मेरियव इस प्रकार यह अनादिप्रसम अनादिकाल से प्रोवाइड होने वाला एवं इस प्रकार पे यह अनादि का है अनादिकाल से, से प्रवाहित होने वाला दुख स्रोत का है दुख का स्रोत या दुख का प्रवाह दुख का प्रवाह कब से प्रवाहित हो रहा है इस प्रकार अनादिश्र का प्रभावित होने वाला इस प्रकार प्रभावित होने वाला या अनादि दुख का प्रवाह ऐसा लगा लेना इस प्रकार प्रभावित होने वाला या अनादि दुख का प्रवाह दुख का प्रवाह कब से थ्रू हुआ अनादि इस प्रकार प्रवाहित होने वाला दुख प्रवाह के कारण योगी को ही उद्विघन करता है ना यो हाँ अब संसार में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दुख न हो है कोई ऐसा लेकिन बचने की चेष्टा कौन करता है साधक योगी सामान्य मनुष्य रखने की चेस्टा करते हैं कि वो उससे उग्न नहीं होते हैं हैं और बोलते है उर्मेश मुकाबला करेंगे हम कुछ होकर के रहेंगे अभी और कुछ क्या है अर्जित करेंगे धन सम्पत्ति ऐसा सोच करके उसमें देते हैं अच्छा अब देखेंगे यहाँ पर तो योगी को भी उजिक्र करता है प्रतिकूल होने के योगी को भी उदविग्र करता है प्रश्न है अकस्मात किस कारण से तो देखो जो अपना जो नेत्र गोलक है ना ये सचू चक् में यदि थोड़ा सा भी कृष्ण यदि चला जाए तो आपको महसूस होगा अच्छा और वही छोटा कृष्ण यदि पारे कल में लगे तो हाथ में तो जो अति कोमल अंग है ना वो जल्दी उसको अनुभूति होती है ना तो यही जो योगी है ना वो नेत्र गोलक के समान है ऐसा नेत्र गोलक के समान है मतलब अति संवेदनशील है वो शीघ्र ही सुख ऐसी पदार्थों को रहने वाला है इसलिए वो सीधा दीर्ग बढ़ता है इसलिए उसी को वह उन्न करता है किस कारण से यही करते क्यूँकी विद्वान अच्छी पात्र क्यूँकी विद्वान नेत्री पात्र गोलक क्योंकि विद्वान का योगी नेत्र गोलक के समान, है। गोलक समान होता है यथा ऊना तंतु ऊना तंतु का मकड़ी का ज्यादा मकड़ी जाने का मतलब है नहीं लघु तंतु पतला तंतु है नंतु समझते है जैसे पतला तंतु था पूर्णा तंतु अक्षि पात्र न्यस्तहा जैसे छोटा धागा जैसे नेत्र गोलक में न्यस्टा कर पड़ा हुआ जैसे नेत्र गोलक में पड़ा हुआ छोटा सा तंतु इस पर समात्र से दुख देता है इस पर समात्र पे? तु और अन्य सुगात्र अवय सुना और अन्य शरीर के अवयवों में पड़ा हुआ दुख नहीं देता है कौन यही लघु तंतु लघु तंतु अन्य शरीर के अवयोग में लघु तंतु शरीर के अन्य अवयोगों में पड़ा होने पर दुख नहीं देता है। लग जाए बंटी तो वो क्या है ज्ञानी योगी वो तो उसके समान है किसके समान नेत्र गोलक के समान है मतलब वो इस प्रकार है, इस प्रकार ये दुख अच्छी पात्र कल्पम ये दुख नेत्र गोलक के समान योगी को ही क्ले देते हैं योगी को ही क्ले देते है इकमार अन्य अनुभवता को दुख नहीं देते हैं अन्य अनुभव करने वाले को दुख नहीं देते हैं क्यूँकी वो तो क्या है कि वो पार्सल के समान है उसको तो तो क्या पता चलेगा तो चमड़ी जब बहुत मोटी होती है ना इस पर पता ही चलता है लोगो को हसी की चमड़ी मोटी है चीटी का कुछ पता चलेगा उसको नहीं नहीं हाँ ये देखेंगे इसम तू स्वामो पथम दुखम उपासम उपासम ओम पूर्ण